जिसकी गोद में भगवान सोते हैं भगवान ने देखो अपने सोने के लिए शेष सज्जा उसके माने लोग जल्दी शेष को जल्दी शेष को श्रेष्ठ मानने को तैयार नहीं होंगे ना भाई ताप है ताप है ताप तो भगवान ने कहा देखो हम शेष शेष को सज्जा बनाकर रहते हैं ये भी हमारे आपने देखा नित्य मूर्ति है भगवान की कौन सी और बहुत सी है से फड़ा दिद्याम दिद्याम दिद्याम कालिय फड़ा मत लेम नृत्यम करोशी तम नमामि देवती पुत्रम नृत्य राजा लो महाराज काली नौकारे खड़ा है और सैकड़ों हजारों उसके फन है और उसके ऊपर नाच रहे हैं भगवान उनको नाचने के लिए कोई रंगमंच नहीं मिलता था उस काली को भी नमस्कार है जिसकी घना पर वास व्यक्त करते हैं माओ नमस्कुरु एक बार उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा क्या तो महाराज आप जैसे लोगों में रहते हैं शंकर जी के गण भूत प्रेम प्रसाद ऐसे बुरे बुरे लोगों में आप क्यों रहते हैं बाबा बोले कि भैया ऐसे लोगों में रहते हैं तो अपना वैराग्य बना रहता है कि इनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है, है? और जब ही अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहें तो उनमें महत्व हो जाएगी ये मेरे हैं राग वाले अच्छे लोग बांध लेते हैं और बुरे लोग बंधन से मुक्त कर देते हैं आप देखो दुनिया में क्या अच्छाई क्या बुराई है दुनिया में कोई मीठा जहर है और कोई कड़वा जहर है आप दुखी कब होते हो जब दूसरे को अपने मन के अनुसार चलाना चाहते हो एक सास महाराज इसलिए कि उसकी बहू सिर पे कपड़ा नहीं रखे थी। अब लगता सास को तो उस जमाने के जब कुंगट कुंगट छाती तक काटा जाता और पेट खुला रहता एक युग था वो हम रतनगढ़ में रहे हैं खुला चूरू में रतनगढ़ में बीकानेर में और वो सेठानी महाराज पेट को तो निकला हुआ बाहर खुला और भूंघट मुंह पर अब वो आज की अपनी बहू को जो एम ए बी पास करके आई है और उससे चाहती है कि वो भी घूगट रखे अब वो नहीं मानती है उसके सामने कभी सिर पे कपड़ा रख ली ले तो बाहर जाती है एक बड़े शेष के घर में मैं जाता हूं तो भगवान मेरे सामने आते हैं थोड़ा थोड़ा घूंघट काट के प्रणाम करते हैं जब तक घर के लोग रहते हैं तब तक तो वो सिर पर कपड़ा रखते हैं और जब वो चले जाते हैं तो बिल्कुल हाहा एक तो भाई अब वो सास ससुर दुखी क्यों है वो कहते हैं मन हो हमारा और बहु हमारे मन से चले एक जगह बहु बेटे दुखी हैं है क्यों दुखी हैं तो इनको तो बस सत्संग ही सत्संग सोचता है अरे बाबा बच्चे हैं घर में उनकी जरा देखभाल करो खिलाओ पिलाओ हाँ हाँ नहीं तो हमको आया रखनी पड़ेगी बोलो तो हाँ हाँ एक जरूरत तो कम से कम हमारी पूरी करो बस दुखी है तो जब हम अपना मन रखते हैं और दूसरे को उसके अनुसार चलाना चाहते हैं वो नहीं चलता है तब हमारे दिल पर चोट लगती हैं तो क्यों है तो नमस्गुरु का अर्थ है आप अपने हृदय को नम्र बनाइए नम्र आपका हृदय नम्र नहीं है नय नहीं है झुकते नहीं है बोले भगवान अच्छा तुम दूसरे किसी को नमस्कार करो है ना जिसको नमस्कार करो उसमें मुझे देखकर नमस्कार करो बाबा मेरे को तो नमस्कार करो देखो दक्ष को दुख हुआ भागवत में कथा है दक्ष को दुख हुआ क्यों दुख हुआ फिर जब प्रजापति पापी पक्ष हरी सभा में आए तो सब लोगों ने तो उठ के नमस्कार किया परंतु शंकर जी ने उठ के नमस्कार नहीं किया बोले क्यों, मुझे तुमने उठ के नमस्कार क्यों नहीं किया और गाली देना शुरू कर दिया शाम शंकर जी ने कहा है कि देखो किसी भी दूसरे को नमस्कार नहीं किया जाता सब के भीतर जो भगवान है अंतर्यानी पुरुष है हम ब्राह्मण को नमस्कार नहीं करते ब्राह्मण के भीतर रहने वाले भगवान को गाय को नहीं गाय के रहने वाले भीतर गाय के अंदर रहने वाले भगवान को गधे को नहीं गधे के अंदर रहने वाले भगवान को माम नमस्करु अपने हृदय को सावधान रखो आ, तो ये जो विनम्रता है वो हाथ में होए, सिर में हुए जबान में होए, हृदय में होए, और आपको मालूम है मुसलमान लोग जब नमाज पढ़ते हैं बार बार झुकते हैं और बार बार झुकते हैं बार बार चुक के तो करते हैं अच्छा ये वैष्णव लोग जब नमस्कार करते हैं साष्टांग प्रणाम महाराज ये दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है ना दाता चार वो बिना खिला हुआ कपड़ा पहन के अंदर लगा आते और तीन बार हाथ से ऐसे हटा के धरती पर से एक नमस्कार तो दो नमस्कार तीन नमस्कार साझा अब तो आप तो अपने बड़प्पन को सोचते हैं सिर झुकाने में जो बड़ापन है वो सिर तान के खड़े होने में बड़ापन नहीं है अच्छा भारतीय रीति से एक हाथ से प्रणाम करना ये परजित है वो एक हस्त प्रणाम हस्त ऐसे या ऐसे है या जाके टे एक सज्जन है वो सामने आते हैं तो वैसे तो वो थोड़ा दुख के चलते हैं और तो जब सामने आते हैं तब यू हो जाता है वो तो फौज में रहे हुए हैं मैं समझता तो हूँ फौज में रहे हुए हैं हाँ हाँ तो उनको ऐसी आदत पड़ी हुई है हाँ हम उनको बुरा नहीं बताते हैं वो भी उनके प्रणाम की पद्धति है अच्छा आप लोगों ने सुना होगा जरूर एक फौजी अफसर रिटायर हुए रिटायर होके बनारस में रहने लगे तो एक दिन उन्होंने दुकान पर से दही खरीदा हो आपने दही लिया अब वो एक यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी सामने आया और जानता की ये फौजी आदमी है उसने पीछे जाके वो बोल दिया खड़े रहो जो होता है अब और बस झट वो धात में से दही फेंक के और झटके खड़े <laughs> हम आपको तो हंसाते खिलाते ये बात करते हैं नमस्गुरु भी नमस जो है मुसलमान लोग बार बार करते हैं वैष्णव लोग बार बार करते हैं नमस्कार तो उनकी साधना है अच्छा जोगी लोग सूर्य नमस्कार करते हैं ना आपको मालूम है सूर्य नमस्कार कैसे कैसे नमस्कार करना हाँ हाँ आ, लोट के करना चुप के करना है कि नहीं सूर्य नमस्कार आप लोग देखो तो मां ममस्कुरु का अर्थ है आप अपने अहम को बड़ा मत बनाइए कड़ा मत बनाइए उसको लोहे का खंभा मत बनाइए अपने आ, नम कीजिए उसको नम्र कीजिए विनम्र कीजिए विनय बनाइए विनय सदगुण है पर देखिए सब में भगवान को विश्व रूप भगवान न में इति नमान अहिर्भुज ने समझता है वैष्णव दक्ष का बड़ा उत्कट उद्भट बड़ा ग्रंथ उसमें लिखा नमह माने क्या नमन नमा नहीं नम्य इति नम नहीं तब का बोले नाम में इति नम मेरा कोई आग्रह नहीं है आग्रह विनिर्मुक्त जीवन दुराग्रह रहित जीवन सबको नमस्कार हरी को नमस्कार हर को नमस्कार रहीम को नमस्कार हरीम को नमस्कार शक्तों का हरीम है मुसलमानों का रहीम है शिवों का हर है, है और और वैष्णव का हरी है ओ, नमो नमो नमो नमस्ते स्तु कृत्वा हजार बार नमस्कार है देखो सहस्त्र कृत् माने क्या नमो नमस्ते स्तु सहस्र कृतार एक हजार बार नमस्कार माम नमस्कार अब आप भगवान के स्वरूप को देखो मत पदाण अन्य आश्रय इसमें भगवान के सिवाय दूसरे का आश्रय मत लेके सब में भगवान काम स्तर हृतज्ञानहा प्रति अंतता में आया हो इसके व्याख्यान में शंकराचार्य भगवान ने लिखा हो ऐसी कृपालु भगवान है आपके सामने हैं, और उनको छोड़कर आप दूसरे दूसरे देवताओं की शरण में जाते हैं राम राम हो कष्टाम ये नारायण ये वासुदेव ये परमेश्वर ये अंतर्जामी इनको छोड़कर आप किसकी किसकी शर्त ग्रहण करते है मतपरायण बस अपना घूम फिर के आने का घर अहमेव परम अयनम जैसे असौ मतपरायण जिसका असली घर सबसे बढ़िया घर मैं हूँ उसका नाम है मत मतपरायण चिड़िया उड़ी कहीं जगह नहीं मिली आके मस्तूल पर बैठ गई जहां बंदी है वहां बैठ गई जिस अंतर जामी के साथ तुम बधे हुए हो उसी में आके बसो उसी में आके रहो ये अनन्याश्र है ना अन्याश्रय और अनन्याश्रय क्या होता है अवरेज में एक कहानी है गोस्वामी जी की यात्रा निकले थे कहीं ब्रज में किसी गांव में नंदगांव पंचाने में यात्रा पड़ी सभा हुई सभा लगी गोस्वामी जी का छत्र चमर पूजा हो रही और एक आया गांव का कोई खेती जात के साथ सिर्फ उसके ज्वार का बोझ था उसने पटक दिया वहां और लाठी का सहारा लेके एक खड़ा हो गया अब वहां जो बैठे हुए थे स्रोता जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण गोस्वामी जी अब बड़े गोस्वामी अच्छा ये भी गोस्वामी है जरा यहाँ बुलाओ, बोला बोले तो तुम कौन हो भाई बोले पहले तुम बताओ कौन हो हमको तो अनन्या अनन्य माने क्या होता है जो किसी देवी देवता का सहारा न ले आश्रय न ले उसका नाम अनंत है। बोले जो तुम नहीं हो तो तुम अन्य है बोले अन्य क्या होता है बोले जो इन सालों का नाम भी न जाने उसका नाम अन्य मतपरायण का भगवान के विश्वास पर रहो वो हर समय तो भगवान को जानो भगवान से प्रेम करो भगवान के लिए कर्म करो भगवान को नमस्कार करो ब्रह्मस्वरूप भगवान परमानंद स्वरूप भगवान अंतर्यामी भगवान विश्वरूप भगवान और सर्वरूप भगवान समग्र भगवान उनके प्रति विश्वास रखो एवं आत्मा युक्त माम्यसी मावे इश्यसी युक्त आत्मा मतपरायण इस तरह पांच रूपों में तुम मुझे स्वीकार करो और अपने आप को मेरे साथ जोड़ो मां मामेव एश्यसी न तू अन्य अंत में तुम मुझे ही प्राप्त हो जाओगे दूसरे को नहीं मुझसे मिल जाओगे मुझसे एक हो जाओगे और सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो सिम मा मे अर्जुन ने कहा हंसी मजाक तो होता ही था ना साले बनोई का रिश्ता थोड़ा हंसी मजाक हो जाता भागवत में ये अर्जुन के पश्चाताप का वर्णन है कि मैंने कभी कभी तुमको उलाहना दिया कि तुम झूठ बोलते हो भागवत के प्रथम स्कंध में ही ये प्रसंग आता है अर्जुन ने पक्षता से कहा कि हाय हाय मैंने कृष्ण को झूठा कहा तो गीता सुनते सुनते महाराज अर्जुन के मन में आ गई कि श्री कृष्ण ये सब तुम्हारा कोई स्तंभ तो नहीं है जैसे राजनीतिक नेता लोग करते हैं है? मेरे पास आ जाओगे मेरे पास आ जाओगे राजनीति नहीं महाराज भ्रष्ट जहां दस में शामिल हैं वो शुद्ध कैसे बसता मामी वही स्थिति श्री कृष्ण ने कहा सत्या सच बोलता तेरी सौगंध खाके शपथ खाके प्रतिज्ञा करता हूँ बोले ब्रिजवासी लोग तो महाराज तेरी सौरी सौ ऐसे ही बोलते जैसे ते तो।, तो तेरी सौ तेरी सौ माने तेरी सौगंध है उनके तो सौगंध की कोई कीमत ही नहीं है दिन बार में हजार बार खाए तू तो भी ब्रिजवासी है बाबा कहीं तो झूठी सौगंध तो नहीं खा रहा है सत्या ते प्रतिजाए मैं तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ अर्जुन ने कहा बाबा प्रतिज्ञा तो अभी देखी है देखनी है अभी से प्रतिज्ञा दुर्योधन से प्रतिज्ञा अपनी तोड़ दी की रख दी आज जो हरि जाओ हरीहीन शस्त्र गहाओ सज गंगा जननी को संतन सूतन कहाओं वाह पटपीत की महाराज दौड़े लेकर के कर चरण का उदाहन नहीं बिसरती वाह नहीं बिसरती वाह आटपीत वा की महाराज व्रत का पहिया लेके दौड़े जिस पितामा को मारने के लिए क्या प्रतिज्ञा की इज्जत है अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी भक्त की प्रतिज्ञा रख ली प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हो भगवान ने कहा प्रयोग मैं अर्जुन तुम मेरे बहुत प्यारे हो तुम मेरे बहुत प्यारे हो तुमसे मैं झूठी प्रतिज्ञा नहीं करता तुम्हें तो मेरी प्राप्ति होगी मेरी प्राप्ति होगी इसमें कोई संदेह नहीं अपने प्यारे से झूठी सौगंध नहीं खाई जाती अपने प्यारे से झूठी प्रतिज्ञा नहीं की जाती तो छह बार तो है भगवान का अस्मत असमत माने मैं ये ब्रह्म की प्रतिष्ठा है वो अस्मत बोलते हैं विदेशी भाषा में इज्जत को इज्जत जैसे तुमने उस पति लूट ली है अस्मत लूट ली इज्जत लूट ली औरत की सती की पवित्रता की इज्जत लूट ली के लिए बोलते हैं अस्मत लूट ली ये अस्ति, अस्ति का होता है अस्मि, अस्मि का होता है अस्मत संस्कृत शब्द है बिल्कुल अस्मत माने मैं ब्रह्मणोहित प्रतिष्ठा हे बार अस्मत शब्द का प्रयोग करके भगवान अपना स्वरूप बताते हैं और हमारा कर्ता भी बताते हैं अब आगे की बात कर णतिपिदुरुरम ब्रह्म निर्वेदत्ता श्रोतिशिखरग्रु एक बात तो देखो भगवान की ओर से और एक बात देखो जीव की ओर से और एक बात जीव विश्व के ख्याल से निराला जो अपने जीवन का व्यवहार है उसकी दृष्टि ये है भगवान की आज्ञा और पूर्वक प्रतिज्ञा दो बात करते हैं आज्ञा है भगवान की मन मना हो बद भक्तो भव बद जाजीव भव माम ये सब भगवान की आज्ञा है हो और प्रतिज्ञा क्या है मामे वैश्य से तुम्हें मेरी ही प्राप्ति जीव के अविश्वास को देखकर वो संभव है मेरी बात पर भी विश्वास न करे शपथ कर करें सत्यम थे प्रतिजान क्योंकि संसार में रहते रहते व्यवहार करते करते धोखा खाते खाते दुनिया में मनुष्य के हृदय में अविश्वास ने अपनी जड़ जमा दी तो ये मनुष्य लाचार है मजबूत है क्योंकि जब दूध से आदमी जलता है तो छाछ भी फूक फूंक के पीता है एक कहावत तो जब दुनिया में बहुत धोखा खाना पड़ता है तो ईश्वर के बारे में भी ख्याल हो जाता है कहीं ये बनावटी बात न हो तो ईश्वर की करुणा देखो स्नेह देखो बातसंग देखो तुम्हारे हृदय में विश्वास की जड़ जमाने के लिए शपथ खाकर प्रतिज्ञा करते हैं सचमुच तुम मुझसे मिल जाओगे दूसरे से नहीं मेरे पास पहुंच जाओगे मुझसे एक हो जाओगे मैं तुमसे सत्य सत्य यह कहता हूं आज्ञा की बात देखो, तो ईश्वर सबका पिता है और सबका गुरु भी है इस संबंध से देखो जुरुषं साक्षात् आत्मीश्वर न भजन त्यवजानंद स्था दृष्टा पतंत्य आत्म ईश्वर हम सब लोगों का जन्म कहां से हुआ है पिता का पिता पिता का पिता पिता का पिता सबका पिता मूल पुरुष कूटस्थ पुरुष परमेश्वर है पिता की आज्ञा का पालन करना ये पुत्र का धर्म है यदि ईश्वर हमको कोई आज्ञा देता है तो वो हमारा परम पिता है उसकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है वो हमारा स्वामी है नियंता है अंतरिजामी है सेवक का धर्म है कि वो स्वामी की आज्ञा का पालन करे स्वेश पूर्वेशम अपनी गुरु काले राय अक्षेदार सब का गुरु है ये जो सृष्टि में ज्ञान चला ज्ञान की परंपरा चली परमेश्वर की ओर से चली तो पिता की आज्ञा मानना स्वामी की आज्ञा मानना गुरु की आज्ञा मानना ये मनुष्य का धर्म होता है यदि वो आज्ञा पालन नहीं करता है तो अपने धर्म से च्युत हो जाता है फिर उसको अपनी जगह पर रोक रखने के लिए कोई सहारा नहीं रहता हो स्थाना भ्रष्टा क्या मतलब मतलब यह कि फिर वो अपनी वासना के अनुसार नीचे गिरता जाएगा नीचे गिरता जाएगा पतित हो जाएगा पिता आज्ञा दे रहा है ठहरो मालिक आज्ञा दे रहा है ठहरो गुरु आज्ञा दे रहा है ठहरो और हम उनकी आज्ञा नहीं मानते बहते जा रहे हैं वासना के वेग में बहते जा रहे हैं ये खाओ ये पियो ये मौज करो इस श्लोक में एक दृष्टिकोण तो ये लो ये हमारे पिता हमारे स्वामी हमारे गुरु साक्षात भगवान हमको आज्ञा दे रहे हैं हवा पुरुष ये संस्कृत भाषा में इसको लोक लकार बोलते हैं इसमें विधि है आज्ञा है विधि का उल्लंघन करने से प्रत्यवाय होता है आज्ञा का उल्लंघन करने से प्रत्यवाय प्रत्यवाय माने क्या होता है ये भी संस्कृत भाषा का शब्द है प्रति माने प्रति उल्टा आव माने नीचे आय माने कमल आप कहा जाएंगे जहाँ जाना चाहते हैं वहां से उल्टे आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी और उठना चाहते हैं ऊपर गिरेंगे नीचे क्योंकि आपकी वासनाएं आपको कुमार गामी बना देंगी पता नहीं कहां ले जाएंगी क्या करा देंगे रहस्य तो संध्या ये नित्य विधि है नित्य विधि क्यों बोधे अकरण प्रत्यवाय श्रवणार्थ यदि भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करोगे तो लक्ष्य की प्राप्ति तो होगी ही नहीं और नीचे गिर जाओगे अब दूसरी बात देखो प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा क्या है मामेव पेशे से मनुष्य के जीवन में एक व्रत की आवश्यकता होती है एक प्रतिज्ञा की आवश्यकता नहीं तो मन में स्थिरता नहीं आती है थोड़ी सी तकलीफ पड़ी और भटक गए थोड़ी सी लालच आई भटक गए ये अपना मन तो बहुत छोटी छोटी बात पर गिर जाता है आप जानते हैं पैसा आपके मरने के बाद किसके काम आएगा सोचते तो बेटा बेटी के काम आ परंतु इकट्ठा करते रहते हैं वो किसके काम आवेगा का? कुछ बात नहीं सारी जिंदगी उसके बारे में सोचने में बीत गई उमरिया बिता गई रे प्रभु नहीं चीन गए सारी उम्र अपने मालिक से पहचान नहीं कितने कितने दुख की बात है उमरिया गंवाए दही प्रभु नहीं चीन प्रतिज्ञा जीवन में कोई व्रत होना चाहिए कोई प्रतिज्ञा होनी चाहिए और तकलीफ सहके भी उसका पालन होना चाहिए आप भोजन के संबंध में कोई नियम बना ले हम ये चीज ये चीज ये चीज नहीं खाएंगे अब किसी दिन उसके सिवाय कुछ भी नहीं रहा है बोले भाई आज भूखे रहेंगे आज व्रत करेंगे आपको अपनी प्रतिज्ञा पालन के लिए कष्ट उठाना चाहिए कष्ट सहने की आदत भी जीवन में आवश्यक है तपस्या की तपस्या की आवश्यकता है जीवन में तप भी कष्ट सहन भी आवश्यक होता है प्रतिक्षा चाहिए बोरे भाई हम तो कुए का पानी पिए नहीं मिलेगा आज, तो ठीक है आज बिना पानी पिए रह जाए ऐसा का हम तो भविष्या का भोजन करेंगे जो देवता को ईश्वर को जिसका भोग लगाया जाता है वो भोजन करेंगे मुझे आज तो नहीं मिल रहा है क्या ठीक है आज ही एकादशी करते का। हैं भूखे रहने का दुनाश्मी जीवन में आवश्यक है तो व्रत दीक्षा नाम होती जब मनुष्य अपने जीवन में कोई व्रत लेता है तब उसको अच्छाई के लिए दीक्षा न आई। ये जो दीक्षा लेगा जिस मार्ग पर चलेगा ये सैनिक बनेगा तो ईमानदारी के साथ करेंगे ये पंडित बनेगा तो ईमानदारी से कर्मकांड कराएगा। ये डॉक्टर वैद्य बनेगा ईमानदारी से चिकित्सा करेगा जिसके जीवन में प्रत नहीं है हमको बताते हैं लोग हो कि जांच कराते हैं ना पैथोलॉजी डॉक्टर से क्या बोलते तो उनके यहां सीखने वाले लोग रहते हैं हाँ वो जांच नहीं करते हैं हाँ बिना जांच ही किए अंदाज से लिख रहते हैं वो जो लड़के काम करते हैं वही बता जाते हैं बोला वही बता जाता है तो अब उसके हिसाब से दवा होगी तो कैसे ठीक पड़ेगी तो अब वो थोड़ी तकलीफ उठाते तब जांच करते वो बैठे बैठे कब भागते रहते हैं बिना जांच किए लिख देते हैं ऐसा भी होता है तो मनुष्य के जीवन में ईमानदारी की आवश्यकता है और ईमानदारी का पालन करने के लिए कभी कष्ट उठाना पड़े तो उसके लिए हिम्मत चाहिए शक्ति चाहिए अभ्यास चाहिए नहीं तो जरा सी बात पर फिसल जाओगे और देखो अगर तुम खाने में फिसल जाते हो बोलने में फिसल जाते हो तो कभी न कभी अनाचार व्य विचार में भी फिसल जाओ क्या चलो एक बात कर लें क्या रखता है ये प्रतिज्ञा जीवन में आवश्यक है प्रहलाद के जीवन में आता है उनके पुरोहितों ने संदा मर्ख ने उनके ऊपर कृत्या का प्रयोग किया कृत्या राक्षसी का वो जब उनको मारने के लिए गई तो भगवान ने जो उनकी रक्षा में चक्र रखा था उसने उसका पीछा किया और वो भागी और दोनों पुरोहितों को ही जिन्होंने प्रयोग किया था उनको ही मार दिया प्रहलाद जी आए देखा पुरोहित तो मर गए हैं हाथ जोड़ के खड़े हो गए कहे प्रभु यदि हिरण्य कशिपू के प्रति मेरे मन में किंचित भी द्वेष न हो जिन्होंने हमको हाथियों से कुचलवाया सातों से दसवाया, समुद्र में डलवाया पहाड़ से हार से दबा दिया दबवाया जिन्होंने हमसे उसको आग में जलवाया उनके प्रति भी यदि हमारे हृदय में द्वेष न रहा हो तो मेरे इस व्रत इस सत्य के बल पर ये पुरोहित जीवित हो जाए ऐसा सत्य का बल ऐसा होता है भगवान श्रीकृष्ण अद्भुत है परीक्षित का जन्म हुआ महाभारत में एक कथा है मरे हुए परीक्षित पेट से निकले ये महाभारत के मूल में ही एक कथा है आहाकार मच गया बस गौरव और पांडव वंश समाप्त हो गया अब कोई नहीं रहा <coughs> श्री कृष्ण ने बच्चे को देखा देख के बोले कि यदि अर्जुन का सारथी होने पर भी उसको सलाह देने पर भी मेरे मन में कौरवों के प्रति कोई द्वेष न रहा हो तो मेरे इस समस्व के कारण मेरी समता के कारण कौरव पांडव पक्ष में हमारे मन में यदि समता रही है ये बात सच्ची है तो मेरे इस समस्त के बल पर ये मुर्दा बालक जीवित हो जाए और परीक्षित तुरंत और सकबगाने लगे और रोने लगे बड़ी भारी महिमा है प्रतिज्ञा है आपको इस श्लोक में दोनों बात मिलती है भगवान की आज्ञा है मनमना भवो मद भक्तो भवो मदजाजी भवो माम नमस्कुरो ये आज्ञा है और मामे वैश्यसी सत्यंत प्रतिजाने का ये प्रतिज्ञा है मेरी प्राप्ति होगी ये प्रतिज्ञा आप भगवान की इस आज्ञा का पालन कीजिए एक एक पुस्तक में मैंने पढ़ा था अपने पडों की आज्ञा का पालन करने के लिए यदि गलत काम भी करना पड़ता है तो उसका दोष करने वाले पर नहीं आज्ञा देने वाले पर जाता था वो तो निर्मुक्त रहता है और अपने मन से अच्छा काम किया जाए तो बोले तो हमने कितना बढ़िया अच्छा काम किया हमारी सूझबूझ की तारीफ देखो महाराज कोई अच्छा काम हो जाता है तो जिनका कोई हाथ नहीं रहता है वो लोग भी कहते हैं कि ये मेरी सलाह से है। हो ये बढ़िया काम तो मैंने करने को बताया तो मैंने तो सिखाया था उसको तब किया कि देखो अपने मन से अपनी सूझबूझ से बढ़िया काम भी किया जाए तो उसमें अभिमान की वृद्धि होते है और अभिमान बढ़ेगा तो एक न एक दिन गिरना पड़ेगा और नम्रता बढ़ेगी आज्ञा पालन बढ़ेगा तो मनुष्य हल्का फुल्का होके बिना फार होके ऊपर उठेगा अब परिवार तो कहां मन लगाने को कहते हैं किसकी भक्ति करने को कहते हैं किसके लिए यज्ञ करने को कहते हैं किसको नमस्कार करने को कहते हैं वो हो भगवान का मत अस्मत् तो मई मनोज अहमेव मनोज भगवान कहते हैं मुझमें मन लगाओ और अपने मन को मेरा स्वरूप बना दो भगवान क्या है और आप जानते हैं चार बाग का कोई मजहब नहीं, नहीं। तो है वो तो लोकायत है इसलिए वो ईश्वर का निरूपण पढ़ नहीं करता लेकिन जिनका कोई मजहब है वो ईश्वर को मानते हैं बोले भाई बौद्ध और जैन तो प्राचीन काल में जैन और बौद्ध मत में ईश्वर को नहीं मानते थे परंतु भक्ति करने के लिए तो कुछ चाहिए तो उन्होंने तीर्थंकरों की भक्ति का प्रचलन किया बुद्धम शरणंग अच्छा लेकिन जब उससे भी काम नहीं चला क्योंकि बुद्ध पैदा होते हैं, बुद्ध एक जीव हैं। साधना करके बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं पहले बुद्ध नहीं थे और जब उनको आत्मबोध हुआ तो उनके व्यक्तित्व का उच्छेद हो गया आत्मउेद हो गया पहले थे तब संसारी थे जीव थे साधक थे और जब बोध हुआ तो उनका अस्तित्व ही लुप्त हो गया शून्य हो गया तो काम नहीं चला हो बौद्धों का मनुष्य के मन को एक सहारा चाहिए तब उन्होंने एक आदि बुद्ध माना है हाँ। और बुद्ध होते जाते रहते हैं एक आदि बुद्ध है जैनों ने एक आदि जिन माना हो चौबीस तीर्थंकर तो होते ही रहते हैं परंतु एक आदि जिन माना ईश्वर माने बिना इनका मजहब नहीं चला ईसाई मानते हैं और अनादि आदि ईश्वर को मुसलमान मानते हैं अनादि आदि ईश्वर को नैयायिक लोग भी जगत के कर्ता के रूप में ईश्वर को मानते हैं नैयायिक वैसे से